रणी मंदिर दियना बरहीणी बार।, बार बिन बाती बि तिल जुगति सों बिन दीपक उजिया बिरहिणी मंदिर दियना बाल प्राण प्रिया मेरे ग्रे प्राण प्रिया मेरे ग्रे आची रची से जवा आरहिणी मंदी ना बार सुख मन से जो परम तत् सुख मन से जब परम तत् रह िया गुणनीर का पियान गुणनीर काणी मंदिर दियना बार गूरी मिली आनंद मंगल गूरी मिलिया नंद मंगल या मिल के या मिले के या हीरणी मंदिर बार बारणी मंदिर दियना बा सना राम कहत ते था कोसना राम कहते था को पानी कहे कहूँ प्यास बुझत है पानी कह कहू प्यास बुझत है प्यास बुझे यदि खो रसना राम का हाथ था को रसना राम कहते थको पुरुष नाम नारी जाने पुरुष नाम नारी ज्ञानी ज्ञानी बुझी जानी भाखो रसना राम कहतें थो रसना राम कहते थो दृष्टि से मुष्टि नही आवे दृष्टि से मुष्टि नाही आवे नाम निरंजन व को राम कहते था रसना राम कहते तें ठाको गुरु परताप साधकी संगति गुरु परताप साधकी संगति उलट द्राष्टि जब ता को रसना राम कहत ते था को यारी कहे सुनो भाई संतो यारी कहे सुनो भाई संतो वज्र बेधिकियों ना को रसना रामो कहत ते था को रसना राम कहते ते था को दिल में नए अरमान बसाने का दिन आया गुंचे की तरह दिल को खिलाने का दिन आया फूलों की तरह हंसने हंसाने का दिन आया बादल की तरह झूम के छाने का दिन आया मुस्कान की बर्खा में नहाने का दिन आया एक बुद्ध पुरुष का जन्म इस पृथ्वी पर परम उत्सव का क्षण है बुद्धत्व मनुष्य की चेतना का कमल जैसे वसंत में फूल खिल जाते हैं ऐसे ही वसंत की घड़ियां भी होती हैं पृथ्वी पर जब बहुत फूल खिलते हैं बहुत रंग के फूल खिलते रंग रंग के फूल खेलते, फूल खेलते हैं। वैसे वसंत आने पृथ्वी पर कम हो गए क्योंकि हमने बुलाना बंद कर दिया वैसे वसंत अपने आप नहीं आते आमंत्रण से आते अतिथि बनाएं हम उन्हें तो आते आतिथे बने हम उनके तो आते प्रकृति का वसंत तो जड़ है। आता है जाता है लेकिन आत्मा के वसंत तो बुलाए जाते तो आते हमने बुलाना ही बंद कर दिया हमने प्रभु को पुकार नहीं बंद कर दिया पुकारते नहीं प्रभु को आता नहीं प्रभु तो फिर हम कहते हैं प्रभु है कहां प्रमाण क्या है उसका बिना बुलाए उसका कोई भी प्रमाण नहीं बिना उसके आए उसका कोई भी प्रमाण नहीं और जब आता है तो बाढ़ की तरह आता है एक प्रमाण नहीं आनंद प्रमाण लेके आता है स्वतः प्रमाण होकर आता है जिस व्यक्ति ने भी कभी उसे पुकारा है पुकार खाली नहीं गई है यारी की पुकार भी खाली नहीं गई यारी भी भर उठे बड़ी सुगंध से और लुटी सुगंध उनके गीतों में बटी सुगंध और जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में परमात्मा का आगमन होता है तो गीतों की झड़ी लग जाती उस व्यक्ति की श्वास श्वास गीत बन जाता उसका उठना बैठना संगीत हो जाता है, उसके पैर जहां पड़ जाते हैं वहां तीर्थ बन जाते ऐसे ही एक अद्भुत व्यक्ति के साथ आज हम यात्रा शुरू करते हियारी का जन्म हुआ दिल्ली में नाम था हियार मोहम्मद फिर मोहम्मद तो जल्दी ही खो गए क्योंकि जिससे परमात्मा को पुकार ना हो वह हिंदू नहीं रह सकता वह मुसलमान भी नहीं रह सकता वह ईसाई भी नहीं रह सकता परमात्मा को पुकारने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती और पहली शर्त विशेषण छोड़ देने पड़ते आग्रह छोड़ देने पड़ते मंदिर और मस्जिद छोड़ देने पड़ते हैं भी तो खुद मंदिर बनोगे खुद मस्जिद बनोगे जब तक बाहर के मंदिर और मस्जिद को पकड़े रहोगे याद ही ना आएगी कि अपने भीतर भी एक मंदिर था और उस मंदिर में ना कभी दीप जले, और उस मंदिर में ना कभी धूप चली उस मंदिर में कभी नात ना हुआ अपने भीतर भी एक मस्जिद थी जिसमें कभी अजान ना उठी जिसमें कभी नमाज़ नमाजना पढ़ी गई जहां अंधेरा था तो अंधेरा ही रहा बाहर के मंदिर मस्जिदों में जो भटका है वह भीतर के असली मंदिर और मस्जिद से वंचित रह जाएगा जिसने नजर बाहर रखी वह कभी परमात्मा को नहीं पा सकेगा और धन को खोजने वाले भी बाहर खोजते हैं और ध्यान को खोजने वाले भी बाहर खोजते हैं धन के खोजने वालों को क्षमा किया जा सकता है ध्यान के खोजने वालों को क्षमा नहीं किया जा सकता धन तो बाहर है ध्यान तो बाहर नहीं पद खोजते हो प्रतिष्ठा खोजते हो बाहरी खोजनी पड़ेगी परमात्मा खोजना है तो भीतर खोजना पड़ेगा और भीतर कोई हिंदू है कि भीतर कोई मुसलमान है कि भीतर कोई ईसाई है कि कोई जैन है कि कोई बौद्ध है कि कोई सिख है कि पारसी है भीतर तो तुम निर्मल हो निराकार हो भीतर तो तुम विशेषण रहित हो न तुम ब्राह्मण न तुम सूत्र न तुम स्त्री न तुम पुरुष न तुम गोरे न तुम काले भीतर तो तुम बच्चे भी नहीं जवान भी नहीं बूढ़े भी नहीं भीतर तो तुम शाश्वत हो समयातीत हो कालातीत हो और भीतर का ही स्वाद मिले तो परमात्मा का स्वाद मिले सो जल्दी ही यार मोहम्मद का मोहम्मद कहां खो गया पता नहीं अब तो लोग अनुमान लगाते हैं कि यार मोहम्मद नाम रहा होगा यह अनुमान है ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं ऐसा ही होता है ये तो बाहर के रंग है ये तो एक उसकी वर्षा का झोंका आया कि ये रंग बह जाएंगे शिष्य थे वीरू फकीर के वीरू मुसलमान नहीं वीरू तो जन्मे थे हिंदू घर में लेकिन जब कोई ज्योति जलती है तो सब तरह के दीवाने चले आते भांति भांति के परवाने चले आते उस मदमस्ती में कौन देखता है कौन हिंदू कौन मुसलमान वीरू खुद एक मुसलमान फकीर स्त्री के शिष्य थे बावरी साहिबा के संतों का जगत कुछ और ही है वहां बाहर के भेदों का कोई मूल्य नहीं यह स्त्री बावरी साहिबा भी बड़ी अद्भुत स्त्री थी स्त्रियां तो थोड़ी हुई हैं जो अंगलियों पर गिनी जा सके उनमें बावरी भी एक है उसका तो नाम भी पता नहीं ऐसी पागल हुई प्रभु के प्रेम में कि बस इतनी ही याद रह गई कि बावरी थी कि दीवानी थी कि पागल थी बावरी थी मुसलमान संस्कारगत जन्मगत शिष्य थे बीरू जन्मगत संस्कारगत हिंदू प्रशिष थे यारी साहब फिर मुसलमान ऐसे यारी में दो धाराओं का मिलन हुआ ऐसे यारी में संगम हुआ और यारी के वचनों में जगह जगह उस संगम की झलक मिलेगी पहले मोहम्मद गया फिर यार थे यार से यारी हो गए वह बात भी समझ लेनी चाहिए यार का अर्थ होता है मित्र यारी का अर्थ होता है मैत्री मित्रता जब अहंग जब अहंकार खो जाए तो फूल खो जाता है सुवास रह जाती फिर तुम पकड़ नहीं सकते सुवास को मुट्ठी में बांध नहीं सकते सुवास को न उसका कोई रूप है न रंग है ऐसी ही मैत्री बुद्ध ने तो कहा है कि बुद्ध पुरुष कल्याण मित्र होते यारी एक कल्याण मित्र मगर एक और अनूठी बात की यारी से यार शब्द भी खो गया मित्र में भी थोड़ी सी सीमा है मित्रता आसीम है मित्र में केंद्र है कहीं छिपा मैं है मित्रता में मैं तो गया बिल्कुल गया प्रेम अपनी परिशुद्धि में प्रकट होता है मित्रता और मैत्री में भी थोड़ा फर्क है मित्रता होती है दो व्यक्तियों के बीच एक संबंध है मित्रता मैत्री संबंध नहीं है समाधि की अवस्था है मैत्री दूसरा ना भी हो तो भी चलती है तो भी बहती है मित्रता के लिए दूसरा जरूरी मैं और तू का नाता जरूरी मित्रता में द्वैत शेष रहता है मैत्री में द्वैत भी अशेष हो जाता है मैत्री का अर्थ है वृक्ष हो तो चट्टान हो तो आकाश में बादल हो तो कोई भी ना हो तो भी सुस उड़ती रहती तू से नहीं बंधी है जब मैं ही ना रहा तो तू कैसे रहेगा मैं और तू तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इधर गया मैं उधर गया तू तब एक सहज प्रेम का प्रवाह रह जाता है निरुद्देश किसी पते पर निवेदित नहीं प्रेम की पाती तो लिखी जाती है लेकिन किसी पते पर नहीं और जब तुम बिना किसी पते के प्रेम की पाती लिखते हो तो परमात्मा तक तो पहुंचती मैत्री मित्रता की पराकाष्ठा है छूट गए सीमाओं के बंधन गिर गई जंजीरें मैत्री ने पंख फैला दिए ओढ़ गई आकाश प्रेम का चरम रूप है इसलिए नाम प्यारा है यार मोहम्मद से रह गए यार फिर यार भी खो गया बची यारी और इसलिए मैं कहता हूं दिल में नए अरमान बसाने का दिन आया गुंजे की तरह दिल को खिलाने का दिन आया फूलों की तरह हंस तरह झुंके छाने का दिन आया मुस्कान की बरखा में नहाने का दिन आया गिरने देना यारी के वचनों को जैसे बरसा की बूंदा बांदी हो गिरने देना उनके मेघ को तुम्हारे ऊपर नहा लेना यही वस्तुतः गंगा का स्नान है संतों की वाणी बरस जाए तुम पर तो देह ही नहीं शुद्ध हो जाती प्राणों के प्राणों तक भी शुद्धि पहुंच जाती तन ही नहीं नहा लेता मन ही नहीं नहा लेता तन और मन के पीछे छिपा हुआ साक्षी भी सारी धूल झाड़ के उठ बैठता है नींद टूट जाती है और तुम्हारे भीतर जो कली न मालूम किंद्ररंजन से बेखिली पड़ी थी खिल उठती खिले हुए फूलों के संग साथ का यही तो अर्थ है खिले हुए फूलों के संग साथ का यही तो प्रयोजन कि तुम्हें भी याद आ जाए कि तुम भी खिलने को आए थे यहां और बिना खिले मत लौट जाना तुम्हें भी याद आ जाए कि खिलना तुम्हारी भी क्षमता है तुम्हारा भी स्वभाव है ऐसे करना यारी का सत्संग सूत्र विरहनी मंदिर दीनाबार हम सब विरह में हैं हमें पता हो या ना पता हो बीमार तो बीमार है बीमार को पता हो या ना पता हो बीमारी महीनों चलती है और जब तक तो कोई चिकित्सक ना मिल जाए ठीक ठीक निदान भी नहीं हो पाता कि बीमारी क्या है नहीं मिला था चिकित्सक तो भी बीमारी तो चलती थी रूस में एक बड़े वैज्ञानिक किरलियान ने एक नए किस्म की फोटोग्राफी का आविष्कार किया है जिसमें बीमारी के आने के छह महीने पता, छह महीने पहले बीमारी का पता चल जाता है। बीमार होने के छह महीने पहले अभी बीमार को भी छह महीने बाद पता चलेगा और बीमार को भी पता चलते चलते जब महीने दो महीने बीत जाएंगे तब वो चिकित्सक के पास जाएगा लेकिन क्रिलियन फोटो से है छह महीने पहले पता चल जाता है कि किस तरह की बीमारी किस भांति की बीमारी पकड़ने वाली कहीं बीमारी ने पकड़ ही लिया है किसी गहरे तल पर उस गहरे तल से आते आते तुम्हारे चेतन तक अचेतन से चेतन की यात्रा करते करते समय लगेगा फिर कुछ दिन तो तुम टालोगे कुछ दिन तो तुम मन समझा लोगे कि यूं ही होगा कि सर्दी जुखाम है कि सिर दर्द है कि थकान है कि काम ज्यादा है कि कल रात ठीक से सो नहीं पाए टालते रहोगे कुछ बहाने खोजकर और कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं कि आदमी जिंदगी भर टाल सकता है और कुछ बीमारियां तो इतनी सूक्ष्म हैं कि टालने की जरूरत ही नहीं पड़ती पता ही नहीं चलता है उतनी सूक्ष्म बुद्धि ही कम लोगों के पास है उतनी प्रकीर्ण संवेदनशीलता ही बहुत कम लोगों के पास है फिर शरीर की बीमारियों की बात हुई ये तो मन की बीमारियां और भी गहरी मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि चार में से तीन लोग मानसिक रूप से बीमार हैं चार में से तीन तो बड़ी संख्या हो गई और मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि चौथा स्वस्थ है यह भी हम गारंटी से नहीं कह सकते तीन तो निश्चित बीमार है चौथा संदिग्ध है ये तो खूब बात हुई इसका तो अर्थ हुआ कि सारी मनुष्यता बीमार है और ये तो मन की बीमारी की बात है फिर उसके गहरे आत्मा की बीमारी है, जब मन में तीन चार में से तीन बीमार है और चौथा संदिग्ध है तो आत्मा के संबंध तो निश्चिंत मानो कि चारों बीमार हैं, और चारों की बीमारी सुनिश्चित है उस बीमारी का नाम विरह विरह का अर्थ होता है हमें अपनी जड़ें भूल गई हमारा परमात्मा से संबंध टूट गया है हम जिसमें हैं उसका ही हमें पता भूल गया है जो हमारी श्वासों की श्वास है जो हमारे प्राणों का प्राण है उससे हमारे सेतु छिन्न भिन्न हो गए जो हमारा आनंद बनेगा उसके ही तरफ हमने पीट कर ली और जो हमें शाश्वत जीवन का द्वार खोलेगा हम उस द्वार से विपरीत भागे जा रहे हैं हम धन की तलाश में हैं, ध्यान की तलाश में नहीं धन बार है बहुत दूर है छितिस की भांति है भागते रहो भागते रहो कभी मिलता नहीं और ध्यान भीतर है, भागो तो नहीं मिलता रुक जाओ तो मिल जाता है ठहर जाओ तो मिल जाता है और हम सब भाग रहे हैं और हर भागदौड़ हमें अपने से ही दूर लिए जा रही, अपने ही स्रोत से दूर लिए जा रही, जैसे कोई वृक्ष भागने लगे बस फिर दुर्दिन आए क्योंकि जड़ें उखड़ जाएंगी और जहां प्राणों के स्रोत थे जहां जल स्रोत थे जिस भूमि से भोजन मिलता था उससे नाते छिन्न भिन हो जाएंगे जैसे कोई वृक्ष आवारा हो जाए घुमक्कड़ हो जाए खानाबदोष हो जाए तो क्या खाक जिएगा जल्दी ही हरियाली खो जाएगी जल्दी ही वृक्ष झड़ जाएंगे कलिया फूल तो ना बनेंगी कलियों की ही तरह झड़ जाएंगी और धूल में मिल जाएंगी फूल फिर कभी ना खेलेंगे वसंत तो आता रहेगा जाता रहेगा मगर इस वृक्ष के जीवन में फिर कोई वसंत से संबंध ना होगा और वर्षा भी आएगी और बादल भी घिरेंगे और मेघ भी बरसेंगे लेकिन इस वृक्ष पर अब हरी पत्तियां ना फूटेंगी अब नए कलगे ना निकलेंगे ये वृक्ष तो रूखा सूखा मुर्दा अस्थि मात्र सब तरफ से उद्विग्न विक्षिप्त भटकता रहेगा ऐसे हम हो गए ऐसा मनुष्य हो गया है विरह का अर्थ है जिसके साथ हमारे जीवन का सारा सार है उससे ही हम टूट गए जो हमारे प्राणों का प्राण जो हमारा प्यारा है उससे ही हम विमुख हो गए सन्मुख हो जाओ उसकी तरफ आंखें उठाओ उससे गले लग जाओ उसमें डूबो और उसमें डूबकर ही तुम पाओगे कि तुमने अपने को बचा लिया और अपने को जो बचाएंगे वह अंतता पाएंगे कि बुरी तरह डूबे बुरी तरह टूटे बुरी तरह मिटे बचे तो नहीं सब गमा बैठे ऐसे लोग जो परमात्मा के विपरीत जीते हैं खाली हाथ ही आते और खाली हाथ ही जाते और भी ज्यादा खाली हाथ जाते हैं वे लोग जो परमात्मा में जीते वे भरे भरे जीते हैं उनकी जिंदगी में एक परितोष होगा एक अपूर्व आनंद होगा एक उत्सव होगा उनसे गीत फूटेंगे उनसे नृत्य उमगेंगे उनके पैरों में घुंघर बंधेगी पद घुंग बांध मेरा ना चीरे वे थोड़े से मत वाले लोग जीवन के रहस्य को पहचान पाते और जीवन के रस को पी पाते और जीवन का रस अमृत है जिसने पी लिया उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं और जो बिना पिय रह गया उसका कोई जीवन नहीं झूठा ही जीता है वह ऐसे ही ऊपर ऊपर जीता है वह उसका जीवन नपुंसक है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं विरहिणी मंदिर दीनाबार ये तुमसे कहा है यह सबसे कहा है उन सबसे कहा है जो परमात्मा के विपरीत जी रहे और विरह में तड़फ रहे समझ में भी, भी नहीं आता कि विरह किस बात का है ऐसा लगता तो है आभास तो होता है कि कुछ खोया खोया है कुछ जो होना था नहीं हुआ है ऐसी कुछ कुछ झलक तो मिलती है लेकिन बड़ी धुंधली धुंधली आभास मात्र अनुमान सा लगता है अंधेरे में देखा हो जैसे ऐसा प्रतीत होता है और उसी आभास के कारण हम और भी तेजी से दौड़ने लगते हैं कि जरूर कुछ खोया है और पाना है मगर जो खोया है वो भीतर खोया है और दौड़ते हम बाहर हैं जितना दौड़ते हैं उतने ही दूर निकल जाते हैं उससे जिसे पाना है इस दुनिया में जो बहुत सफल हो जाते हैं ध्यान रखना उनकी सफलता महंगी बात है क्योंकि जितने भी सफल हो जाते हैं इस दुनिया में धन पाने में पद पाने में प्रतिष्ठा पाने में उतने ही असफल हो जाते हैं अपने अंतर्लोक में इधर धन के ढेर लग जाते उधर भीतर दरिद्रता के ढेर लग जाते इधर बाहर पद ऊंचे से ऊंचा होने लगता है भीतर खाई गहरी से गहरी होने लगती है इधर बाहर प्रतिष्ठा मिलने लगती सम्मान मिलने लगता है भीतर दीनता कांटे की तरह चुभने लगती विरहनी मंदिर देना बार मंदिर से अर्थ है तुम्हारी देह से क्योंकि इसी मंदिर में तो परमात्मा विराजमान है कहां भागे जाते हो किसे खोजने निकले हो अनंत से तो खोज रहे हो मिला नहीं जरूर कोई बुनियादी चूक हो रही जो भीतर हो उसे बाहर खोजोगे तो कैसे पाओगे मंदिर हो तुम और तुम्हारे तथा कथित पंडित पुरोहित तुम्हारी देह की निंदा में संलग्न है सदियों से उनका एक ही काम है कि तुम्हारी देह की निंदा करें कि तुम्हें देह का शत्रु बनाए कि तुम्हें बताएं कि देह के कारण ही तुम परमात्मा से टूटे हो झूठी यह बात है सरासर झूठी यह बात है सौ प्रतिशत झूठी यह बात है तुम्हारी देह परमात्मा के विपरीत नहीं तुम्हारी देह को तो परमात्मा ने अपना आवास बनाया है तुम्हारी देह मंदिर पूजा का स्थल है काबा है काशी है तुम्हारी देह को दबाना मत सताना मत तुम्हारी देह को तोड़ने में मत लग जाना हालांकि यही तुम्हें सिखाया गया है यही जहर तुम्हें पिलाया गया है दूध के साथ घुटी के साथ तुम्हें यह जहर पिलाया गया है कि देह पाप है और जिसको ये समझ में आ गई बात जिसके भीतर यह बात बहुत गहराई में बैठ गई ये ना समझी कि देह पाप है वह परमात्मा से कभी भी ना मिल सकेगा क्योंकि देह से डरा डरा बाहर बाहर रहेगा और देह के भीतर तो प्रवेश कैसे करेगा पाप में कहीं प्रवेश किया जाता है देह उसकी भेंट है पाप नहीं देह पुण्य है पाप नहीं देह पवित्र है अपवित्र नहीं देह का सम्मान करो देह का सत्कार करो और तभी तो तुम प्रवेश कर पाओगे देह से मैत्री बनाओ यारी साधो और धीरे धीरे देह में भीतर सरको योग तैयार करता है तुम्हारी देह को ताकि तुम भीतर सरक सको तुम्हारे देह के द्वार खोलता है और ध्यान तुम्हें देह के भीतर बैठने की कला सिखा था और जिसने देह के द्वार खोल लिए योग से और जिसने ध्यान से भीतर बैठने की कला सीख ली लि, पा लिया उसने परमात्मा को सदा परमात्मा ऐसे ही पाया गया है मंदिर दीनाबार आत्मज्योति भीतर जलानी है यह दिया तुम्हारी देह में जलना जलाना है कहना शायद ठीक नहीं जल ही रहा है पहचानना है प्रतिभिज्ञा करनी रंग है जिसमें मगर बुए बफा कुछ भी नहीं ऐसे फूलों से न घर अपना सजाना हरगिच दिल तुम्हारा है बफाओं की परिस्थित के लिए इस मोहब्बत के सिवाले को न ढाना हल्का हर हरगिज ये तुम्हारी देह ये तुम्हारा दिल धड़कता है जो भीतर इसी के अंतर में परमात्मा विराजमान है तुम झूठे फूलों में भटके हो जबकि सच्चा फूल तुम्हारे भीतर खिलने को राजी तुम्हारी झील में नीलकमल खिलने को राजी तुम मानते फिरते हो प्लास्टिक के फूलों को बाजारों में खरीद रहे हो कागज के फूलों को रंग है जिसमें मगर बुए बफा कुछ भी नहीं ऐसे फूलों से न घर अपना सजाना हरगिज दिल तुम्हारा है बफाओं की परिस्थित के लिए इस मोहब्बत के सिवाले को न ढाना हरगिज उतरो देह की सीढ़ियों से पाओगे हृदय को वह तुम्हारा अंतरग्रह फिर उतरो हृदय की सीढ़ियों से और तुम पाओगे उस अमृत के स्रोत को जिसके बिना जीवन उदास है जिसके बिना जीवन संताप है जिसके बिना जीवन विषाद है वे मंदिर दीनाबार। बार ए लोगों अपने घर में आत्मज्योति को जलाओ ये जलती आत्मज्योति को पहचान। कब ठहरेगा दर्द ए दिल कब रात बसर होगी सुनते थे वह आएंगे सुनते थे शहर होगी कब जान लहू होगी कब अस्क गुहर होगा किस दिन तेरी सुनवाई ए दीदाए तर होगी कब महकेगी फसले गुल कब बहकेगा महखाना कब सुबह सुखन होगी कब सामे नजर होगी वायज है, है ना है ना सह है ना कातिल है अब शहर में यारों की किस तरह बसर होगी दुनिया बड़ी सुनी हो गई दुनिया बड़ी सुनी अब नहीं मिलते यारी जैसे लोग दुनिया बड़ी उदास है आदमियों की भीड़ बढ़ती गई है और आदमी खोता गया है आदमियों की भीड़ बढ़ती गई है और आत्मा खोती गई है अब नहीं मिलते वे प्यारे लोग या बड़ी मुश्किल से मिलते कभी गांव गांव उनके दिए जलते थे कभी बस्ती बस्ती उनकी रोशनी से रोशन थी इस जमीन ने बड़े प्यारे फूल उगाए क्यों ऐसा हो गया अब प्यारे फूल क्यों नहीं उगते झाड़ियां अब भी हैं मगर गुलाब के फूलों के दर्शन नहीं होते कहीं कोई बुनियादी चूक हमारे दृष्टिकोण में हो गई हम ज्यादा से ज्यादा बहिर्मुखी हो गए और अब तो बहिर्मुखता की हद आ गई अब तो इस हद के आगे गए तो मौत है इस हद के आगे गए तो आदमी समाप्त थे अब तो लौट पड़ना होगा अब तो फिर खोए खजाने खोजने होंगे कब ठहरेगा दर्द ए दिल कब रात बसर होगी सुनते थे वह आएंगे सुनते थे शहर होगी सदियों सदियों तक लोगों ने परमात्मा की प्रतीक्षा में दिन और रातें बिताई थी अब तो याद भी नहीं आती अब तो परमात्मा हमारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं अब तो हम परमात्मा शब्द का भी उपयोग करते हैं तो औपचारिक ढंग से करते हैं अब उसमें अर्थ नहीं रह गया क्योंकि अर्थ हम डालते ही नहीं तो उसमें अर्थ आएगा कहां से शब्दों में अर्थ नहीं होते अर्थ तो जीवन से डालने होते कब ठहरेगा दर्द दिल कब रात बसर होगी कब टूटेगी ये रात और दिल की ये बेचैनियां और दिल की ये दुख भरे क्षण कब समाप्त होंगे सुनते थे वह आएंगे सुनते थे सहर होगी सुनते रहे हैं सुनते रहे हैं, कि सुबह होगी सुबह होगी होती मालूम नहीं होती अंधेरा सघन से सघन होता जाता है कब जान लहू होगी कब अस्क गुहर होगा खब आएगा वो क्षण जब आंसू मोती बन जाते सच आंसू मोती बन जाते जो परमात्मा की राह पर होता है उसके आंसू मोती बन जाते आदमी की राह पर जो चलता है उसके तो मोती भी आंसुओं से बदतर है, यहां तो धन भी पालो तो निर्धनता ही हाथ लगती है यहां तो मोती भी आज नहीं कल पता चलते हैं कि बस दो के थे मगर एक और राह भी है कब जान लहू होगी कब अस्क गोहर होगा किस दिन तेरी सुनवाई ए दीदा तर होगी और कब तेरे दर्शन होंगे उसके दर्शन होते ही तुम्हारी साधारण आंखें असाधारण दृष्टियों में बदल जाती तुम्हारी साधारण दे दीप्त तो हो उठती तुम्हारी देह फिर मिट्टी की नहीं रह जाती आकाश की हो जाती फिर जमीन की कशिश तुम्हें नीचे नहीं खींच पाती फिर आकाश का प्रसाद तुम्हें ऊपर उठा लेता है। कब महकेगी फसले गुल कब आएगा वसंत कब खिलेंगे फूल कब उठेगी महक कब महकेगी फसले गुल कब बहकेगा मैखाना? कब हम नाचेंगे दीवाने होकर क्योंकि जो नहीं नाचा दीवाना होकर वह व्यर्थ ही आया और व्यर्थ ही गया जब तक पृथ्वी मैखाना ना हो जाए जब तक तुम्हारा जीवन मस्ती की एक लहर ना हो जाए जब तक तुम्हारी श्वास श्वास में परमात्मा की शराब की सुगंधना आने लगे तब तक जानना कि व्यर्थ ही जिए हो तब तक जानना कि भी यात्रा ने ठीक मोड़ नहीं लिया कब महकेगी फसलें गुल कब बहकेगा मैखाना, कब सुबह सुखन होगी कब सामे नजर होगी कब होगी वो प्यारी प्रभात जब सूरज उगेगा कब आएगी वो सांझ विश्राम की परम विश्राम की वाइज़ है नज़ाहिद है नास है न है, ना है, ना कातिल है अब शहर में यारों की किस तरह बसर होगी अब तो यहां प्रेमियों का रहना मुश्किल हो गया अब तो यहां भक्तों का जीना मुश्किल हो गया अब तो यहां संतों की संभावना ही छीन होती चली जाती ये हमने कैसी दुनिया बना ली यह हमने आदमी को कैसी शक्ल दे दी और परिणाम क्या है परिणाम यही है कि चारों तरफ एक गहन हताशा है परिणाम यही है कि चारों तरफ दिलों ने धड़कना बंद कर दिया है आंखों में मस्ती नहीं प्राणों में कोई गीत नहीं पैरों में कोई नृत्य नहीं परिणाम यही है कि थके माधे किसी तरह धक्के खाते भीड़ के हम अपनी कब्रों की तरफ बढ़े जाते कहीं कोई तारा नहीं दिखाई पड़ता दूर आकाश में भी कोई तारा नहीं दिखाई पड़ता तारे ही तारों से भर जाता है आकाश बस भीतर की ज्योति दिखाई पड़ जाए पहले वहीं से शुरू होती है ठीक यात्रा जिसने भीतर ज्योति देखी उसे चारों तरफ ज्योतिर्मय के दर्शन होने लगते विरहनी मंदिर देना बार। इसलिए यारी कहते हैं, एक काम कर लो तुम्हारा विरह मुझे छूता तुम्हारा दुख मुझे छूता तुम्हें मैं कुंजी देता हूं विरहणी मंदिर देना बार बिन बाती बिन तेल जुगतिसों बिन दीपक उजियार मैं तुम्हें एक ऐसी युक्ति देता हूं एक ऐसा चमत्कार तुम्हारे भीतर घट सकता है क्योंकि मेरे भीतर घटा है जो एक के भीतर घटा है सबके भीतर घट सकता है बिन बाती बिन तेल वहां भीतर एक ज्योति जलती है उसमें तेल नहीं डालना पड़ता उसमें बाती नहीं लगानी पड़ती वहां कोई दीपक भी है यह कहना ठीक नहीं मगर उजियारा बहुत है रोशनी बहुत है जिन दीयों में तेल भरना पड़ता है वे तो बुझ जाएंगे आज नहीं कल बुझ जाएंगे तेल चुकेगा और बुझ जाएंगे जिनकी बाती लगानी पड़ती बाती जल जाएगी और बुझ जाएंगे जिन्हें दियों की जरूरत पड़ती है, मिट्टी के दिए हैं कभी भी टूट जाएंगे एक ऐसी ज्योति खोजनी है और वह ज्योति हमारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है हम ही हैं वह ज्योति न जहां तेल है न बाती है न दिया है और उजियारा बहुत मगर तुमने तो भीतर आंख फेरनी ही बंद कर दी तुम्हारी आंखें तो बाहर ऐसी अटक गई कि भूली गई कि भीतर भी एक लोक है दौड़े चले जाते हो बाहर की चीजों में बहुत चमक मालूम पड़ती बहुत हुए बिन हु। बिन बाती बिन तेल चौधरी ज्यार ये अपूर्व घटना घटती है साधक को और जिस दिन यह घटती है उस दिन ही परमात्मा का रहस्य पहली दफा अनुभव में आता है रहस्यों का रहस्य कि हमारे भीतर एक शाश्वत उजाला है जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा और ऐसा उजाला जिसका कोई कारण नहीं जो अकारण है क्योंकि अकारण है इसलिए बुझाया नहीं जा सकता है क्योंकि अकारण है इसलिए मौत भी उसे मिटाना सकेगी मिट्टी का दिया होता तो मौत मिटा देती तुम देह नहीं हो और अगर तेल भरा होता तो कभी ना कभी चुक ही जाता है कितना ही तेल हो कभी ना कभी चुक जाएगा यह सूरज करोड़ों करोड़ों वर्षों से अरबों वर्षों से रोशनी दे रहा है मगर वैज्ञानिक कहते हैं यह भी चुक रहा है इसका तेल भी चुका जा रहा है इसका ईंधन भी चुका जा रहा है घबरा मत जाना जल्दी नहीं चुकने वाला है कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कम से कम चार साल और मगर सूरज भी चुक जाएगा सूरज कितना बड़ा दिया है इस जमीन से साठ हजार गुना बड़ा है लेकिन उसकी रोशनी भी रोज रोज झरती जाती रोज रोज कम होती जाती कितने ही बड़े खजाने हों एक ना एक दिन चुक ही जाएंगे देर अबेर सिर्फ एक खजाना नहीं चुकता है वह परमात्मा का है सिर्फ एक ज्योति नहीं बूझती है वह परमात्मा की और जागो तुम उस ज्योति के धनी हो तुम उस ज्योति के मालिक हो तुम्हें बहुमूल्य से बहुमूल्य भेंट दी गई और अभागे हो कि तुम कि उस भेंट को न तुम देखते हो न उस भेंट का सम्मान करते हो न उस भेंट के लिए तुमने परमात्मा को कोई धन्यवाद दिया है